श्रीमद्भागवत महापुराण सती का पिता के यहाँ यज्ञोत्सव में जाने के लिए आग्रह करना मैत्रिवाच सदा विषोरव कालो वैध्यड़ो जामा तो यदा चक्रवेश दक्षस्तु ब्रह्मणा परमेश प्रजापतिनाम सर्वेशम आधिपत्य स्मत श्री मैत्री जी कहते हैं विदुर जी इस प्रकार उन ससुर और दमांद को आपस में वैर विरोध रखते हुए बहुत अधिक समय निकल गया इसी समय ब्रह्मा जी ने दक्ष को समस्त प्रजापतियों का अधिपति बना दिया इससे उसका गर्व और भी बढ़ गया इष्ट्वा इष्ट्वा सजपेयन समारेभे च बृहस्पतिशं लाभ स्रतुत्तम तस् ब्रह्मय देवसी पितृदेता आसंतस्वस्ते नत्पत् सभर्तका उसने भगवान शंकर आदि ब्रह्मनिष्ठों को यज्ञ भाग न देकर उनका तिरस्कार करते हुए पहले तो वाजपेय यज्ञ किया और फिर बृहस्पति सौ नाम का महायज्ञ आरंभ किया उस यज्ञोत्सव में सभी ब्रह्मर्षि देवर्षि पितर देवता आदि अपनी अपनी पत्नियों के साथ पधारे उन सब ने मिलकर वहां मांगलिक कार्य संपन्न किए और दक्ष के द्वारा उन सब का स्वागत सत्कार किया गया तदुपसृत्य नभसीखे चरा प्रजलता सतीयी देवी पितृय महोत्सव ब्रजंती सर्वतो दिग्य उपदेव वर स्त्रिय विमान समा निष्क पतिम पतिम देवं उस समय मार्ग से जाते हुए देवता आपस में उस यज्ञ की चर्चा करते जाते थे उनके मुख से दक्ष कुमारी सती ने अपने पिता के घर होने वाले यज्ञ की बात सुन ली उन्होंने देखा ये हमारे निवास स्थान कैलाश के पास से होकर सब ओर से चंचल नेत्रों वाली गंधर्व और यक्षों की स्त्रियाँ चमकीले कुंडल और हार पहने खूब सज धज कर अपने अपने पतियों के साथ विमानों पर बैठी उस यज्ञोत्सव में जा रही हैं इससे उन्हें भी बड़ी उत्सुकता हुई और उन्होंने अपने पति भगवान भूतनाथ से कहा सत्यवाच प्रजापति स्थित शसुरहोव किलते यद्यमे विबुधा व्रजंती सती ने कहा वामदेव सुना है इस समय आपके ससुर दक्ष प्रजापति के यहाँ बड़ा भारी यज्ञोत्साह हो रहा है देखिए ये सब देवता वहीं जा रहे हैं यदि आपकी इच्छा हो तो हम भी चले तस्म भगन्योहमती इस समय अपने आत्मियों से मिलने के लिए मेरी बहनें भी अपने अपने पतियों के सहित वहां अवश्य आएंगी मैं भी चाहती हूँ कि आपके साथ वहां जाकर माता पिता के दिए हुए गहने कपड़े आदि उपहार स्वीकार करूं। तत्र स्वस्त्री भरत सम्मिता मातृ स्वस्त्री क्लिंद चमातरम दक्षे तिरोक मना महर्षि भी उन्नीयमान चढ़ा अपने पतियों के सम्मानित बहनों मौसियों और स्नेहार्द हृदय जनने को देखने के लिए मेरा मन बहुत दिनों से उत्सुक है कल्याण में इसके सिवा वहाँ महर्षियों का रचा हुआ श्रेष्ठ यज्ञ भी देखने को मिलेगा तय्य मझात्म विनिर्मितं गुण त्रयात्मक तथाप्य हम योदत्विचते देनाधे भवे भव अजन्मा प्रभो आप जगत की उत्पत्ति के हेतु हैं आपकी माया से रचा हुआ यह परम आश्चर्यमय त्रिगुणात्मक जगत आप ही में भास रहा है किंतु मैं तो स्त्री स्वभाव होने के कारण आपके तत्व से अनभिज्ञ और बहुत दीन हूँ इसलिए इस समय अपनी जन्मभूमि देखने को बहुत उत्सुक उत्सुक हो रही हूँ अप्यलंकृता पश्च्य प्रयांस पांडु जन्मरहित नीलकंठ देखिये इनमें कितनी ही स्त्रियां तो ऐसी हैं जिनका दक्ष से कोई संबंध भी नहीं है फिर भी वे अपने अपने पतियों के सहित खूब सज सज कर झुंड के झुंड वहां जा रही हैं, वहां जाने वाले इन देवांगनाओं के राज के राजहंस समान स्वेत विमानों से आकाश मंडल कैसा सुशोभित हो रहा है। कथम देवाओं कौतुक निवर्जे अनाहुतायाप्यभिय सौहृदम भरतुर्गुर ऐसी अवस्था में अपने पिता के यहाँ उत्सव का समाचार पाकर उसकी बेटी का शरीर उसमें सम्मिलित होने के लिए क्यों न पति गुरु और माता पिता आदि के यहां तो बिना बुलाए भी जा सकते हैं तन्मे प्रतिदे दम त्यम मृत्यम वातम कर तुम भवात्कार को बता हम जाचितः अतः देव आप मुझ पर प्रसन्न हो आपको मेरी इच्छा अवश्य पूर्ण करनी चाहिए आप बड़े करुणा में हैं तभी तो परम ज्ञानी होकर भी आपने मुझे अपने आधे अंग में स्थान दिया है अब मेरी इस याचना पर ध्यान देकर मुझे अनुग्रहित कीजिए ऋषि एवं यानाह भाषि समक्षत श्री मैत्री जी कहते हैं प्रिया सती के इस प्रकार प्रार्थना करने पर अपने आत्मियों का प्रिय करने वाले भगवान शंकर को दक्ष प्रजापति के उन मर्मभेदी दुर्वचन रूप बाणों का स्मरण हो आया जो उन्होंने समस्त प्रजापतियों के सामने कहे थे तब वे हंसकर बोले श्री भगवान वाच, शोभनमेव शोभ अनाहुता अभ्यभिधुसो ते यद्यनुत्तोषधृष्टो बलीय यहात्मे नम माम भगवान शंकर ने कहा सुंदरी तुमने जो कहा कि अपने बंधुजनों के यहाँ बिना बुलाए भी जा सकते हैं सो तो ठीक ही है किंतु ऐसा तभी करना चाहिए जब उनकी दृष्टि अतिशय प्रबल देहाभिमान से उत्पन्न हुए मद और क्रोध के कारण द्वेश दोष से युक्त न हो गई हो विद्या थपोवित तह कुलह शताम गुणिर सत्य में तरह तो स्तब्धान विद्या तप धन शरीर युवा और उच्च ये छह सतपुरुषों के तो गुण हैं परंतु नीच पुरुषों में ये ही अवगुण हो जाते हैं क्योंकि इनसे उनका अभिमान बढ़ जाता है और दृष्टि दोष युक्त हो जाती है एवं विवेक शक्ति नष्ट हो जाती है इसी कारण वे महापुरुषों का प्रभाव नहीं देख पाते नैतादान सजन आरोपित प्रत्यवस्थिता आरोपित्रूम इसी इससे जो अपने यहां आए हुए पुरुषों को कुटिल बुद्धि से भो चढ़ाकर भरी दृष्टि से देखते हैं उन अव्यवस्थित चित्त लोगों के यहाँ ये हमारे बांधव हैं ऐसा समझकर कभी नहीं जाना चाहिए तथा मुखर्ति नूय था वकृति भी दिव तप्यति मर्मता देवी शत्रुओं के बाणों से विध जाने पर भी ऐसी व्यथा नहीं होती जैसी अपने कुटिल कुटिल बुद्धि स्वजनों के कुटिल वचनों से से होती है, क्योंकि बाणों शरीर भिन्न हो जाते पर, तो जैसे तैसे निद्रा आ जाती है किन्तु कुछ मर्म स्थान विद्ध हो जाने पर तो मनुष्य हृदय की पीड़ा से दिन रात बेचैन रहता है व्यक्तम तमोत्कृष्ट गतेजा पते सुंदरी अवश्य ही मैं यह जानता हूँ कि तुम परमोन्नति को प्राप्त हुए दक्ष प्रजापति को अपनी कन्याओं में सबसे अधिक प्रिय हो तथापि मेरी आश्रिता होने के कारण तुम्हें अपने पिता से मान नहीं मिलेगा क्योंकि वे मुझसे बहुत जलते हैं सुरा हरि जीव की चित्त चित्तवृत्ति के साक्षी अहंकार शून्य महापुरुषों को समृद्धि को देखकर जिसके हृदय में संताप और इंद्रियों में व्यथा होती है वह पुरुष उनके पद को तो सुगमता से प्राप्त कर नहीं सकता बस दैत्यगण गण जैसे श्रीहरि से द्वेष मानते हैं वैसे ही उनसे कूढ़ता रहता है प्रत्युदम प्रश्रयणाभिवादनम विधीयत साधु मित सुमे परस्मय पुरुषा जथे तथा गुहाशया नये सुमध्य में तुम कह सकती हो कि आपने प्रजापतियों की सभा में उनका आदर क्यों नहीं किया सो so ये सम्मुख जाना नम्रता दिखाना प्रणाम करना आदि क्रियाएं जो लोक व्यवहार में परस्पर की जाती है तत्वज्ञानियों के द्वारा बहुत अच्छे ढंग से की जाती है वे अंतर्यामी रूप से सबके अंतकरण में स्थित परम पुरुष वासुदेव को ही प्रणाम आदि करते हैं देहाभिमानी पुरुष को नहीं करते सत्तम यते तत्र विशुद्ध अंतकरण का नाम ही वसुदेव है क्योंकि उसी में भगवान वासुदेव का अपरोक्ष अनुभव होता है उस शुद्ध चित्त में स्थित इंद्रियातीत भगवान वासुदेव को ही मैं नमस्कार किया करता हूँ निरीक्षो न दक्षो पिता दुर्वचसा करो तिर इसलिए प्रिय जिसने प्रजापतियों के यज्ञ में मेरे द्वारा कोई अपराध न होने पर भी मेरा कठुवाक्यों से तिरस्कार किया था वह दक्ष यद्यपि तुम्हारे शरीर को उत्पन्न करने वाला पिता है तो भी मेरा शत्रु होने के कारण तुम्हें उसे अथवा उसके अनुयायियों को देखने का विचार भी नहीं करना चाहिए यदि ब्रजेश भद्रम भवत्या संभावित यदि तुम मेरी बात न मानकर वहाँ जाओगी तो तुम्हारे लिए अच्छा न होगा क्योंकि जब किसी प्रतिष्ठित व्यक्ति का अपने आत्मीय जनों के द्वारा अपमान होता है तब वह तत्काल उनकी मृत्यु का कारण हो जाता है हैगवते महापुराणे पारमश्याम सहितायाम चतुर्स्क स्कमारुद्र संवादे तृतीयोध्या